संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व पांडवों की वन यात्रा के बाद कौरवों की स्थिति वैश्वान जी कहते हैं जन्मेजय राजा धित्राष्ट्र अपने पुत्रों का अन्याय सोचते सोचते उद्विग्न हो गए एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती थी किसी प्रकार चैन न मिलने पर उन्होंने विदुर के पास दूध भेजकर उन्हें बुलवाया विदुर जी के आने पर उन्होंने कहा विदुर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव पुरोहित धौम्य और यशस्विनी द्रौपदी ये सब किस प्रकार वन में जा रहे हैं इस समय उनकी कैसी चेष्टा है यह सब मैं सुनना चाहता हूँ विदुर जी ने कहा महाराज यह तो स्पष्ट ही है कि आपके पुत्रों ने छल छंद से धर्मराज का राज्य और वैभव छीन लिया है फिर भी विचारशील धर्मराज की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई है इसी से वे कपटपूर्वक राजच्युत किए जाने पर भी आपके पुत्रों पर दया का ही भाव रखते हैं वे अपने क्रोधपूर्ण नेत्रों को बंद किए हुए हैं ऐसा इसलिए कि कहीं उनकी लाल लाल आँखों के सामने पड़कर कौरव भस्म न हो जाए इसी से धर्मराज युधिष्ठिर अपना मुंह वस्त्र से ढककर रास्ते में चल रहे हैं भीमसेन को अपने बाहुबल का बड़ा अभिमान है वे अपने को बेजोड़ समझते हैं इसलिए वे वनगमन के समय शत्रुओं को अपनी बांह फैला फैला दिखाते जा रहे हैं कि समय पर मैं अपने बाहुबल का जौहर दिखाऊंगा। कुंती नंदन अर्जुन धर्मराज के पीछे पीछे धूल उड़ाते चल रहे हैं इस प्रकार वे इस बात की सूचना दे रहे हैं कि युद्ध के समय शत्रुओं पर कैसी बाण वर्षा करेंगे इस समय जैसे वह धूल अलग अलग उड़ रही है वैसे ही अर्जुन शत्रुओं पर अलग अलग बाण वर्षा करेंगे सहदेव ने अपने मुँह पर धूल मल रखी है यदि युधिष्ठिर थी के पीछे पीछे चलकर कर मानवीय वे यह कह रहे हैं कि कोई मेरा मुँह न देखे नकुल ने तो अपने सारे शरीर में ही धूल मल ली है उनका अभिप्राय यह है कि मेरा सहज सुंदर रूप देख कहीं मार्ग की स्त्रियां मोहित न हो जाएं। द्रौपदी इस समय रजस्वला है वे एक ही वस्त्र पहने केश खोलकर कर रोते रोते जा रही हैं उन्होंने चलते समय कहा है कि जिनके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है उनकी स्त्रियां भी आज के चौदहवें वर्ष अपने स्वजनों की मृत्यु से दुखित होकर इसी प्रकार हस्िनापुर में प्रवेश करेंगी सबके आगे आगे चल रहे हैं पुरोहित में वे नैऋत्य कोण की ओर कुशों की नोक करके देवता संबंधी साम मंत्रों का गायन कर रहे हैं उनका अभिप्राय यह है कि रणभूमि में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु पुरोहित भी इसी प्रकार के मंत्रों का गायन करेंगे पांडवों की वन यात्रा से विकल होकर सभी नागरिक विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हाय हाय हमारे प्यारे सम्राट इस प्रकार वन में जा रहे हैं कुरुकुल के बड़े बूढ़ों की इसी इस मूर्खता को धिक्कार है वे लोभवश धर्मात्मा पांडवों को देश से निकाल रहे हैं हम तो इनके बिना अनाथ हो गए इन अन्यायी कौरवों के साथ हमारी कोई सहानुभूति नहीं रही प्रजा इस प्रकार बिगड़ रही है और उधर पांडवों के जाते ही आकाश में बिना मेघ के ही बिजली चमकी पृथ्वी थरथरा गई बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया नगर की दाहिनी ओर उसका उल्का पात हुआ गिद्ध गीदड़ और कौवें आदि मांसभक्ति जीव देवालयों बुर्जों किलों और अटारियों पर मांस एवं हड्डियाँ डालने लगे। इन उत्पातों का फल है भरतवंश का सत्यानाश यह सब आपकी दुर्मति का फल है जिस समय विद्युजी थेत्राष्ट्र इस प्रकार कह रहे थे उसी समय देवर्षि नारद बहुत से ऋषियों के साथ यकाएक वहाँ आ पहुंचे और यह भयानक बात कहकर चलते बने कि दुर्योधन के अपराध के फल स्वरूप आज के चौदहवें वर्ष भीमसेन और अर्जुन के हाथों गुरुवंश का विनाश हो जाएगा अब दुर्योधन कर्ण और शकुनि ने द्रोणाचार्य को ही अपना प्रधान आश्रय समझ पांडवों का सारा राज्य उन्हें सौंप दिया द्रोणाचार्य ने कहा भरतवंशियों पांडव देवताओं के पुत्र हैं उन्हें कोई मार नहीं सकता यह बात सभी ब्राह्मण कहते हैं फिर भी धित्राष्ट्र के पुत्रों ने मेरी शरण ली है इसलिए इनके सहायक राजाओं के साथ मैं अपनी शक्ति के अनुसार इनकी पूरी पूरी सहायता करूंगा। मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता इच्छा न होने पर भी यह काम करना पड़ रहा है क्या करूँ दैव ही सबसे बलवान है कौरवों पांडवों को वन में भेजने से ही तुम्हारा काम पूरा नहीं हो गया तुम्हें अपनी भाई भलाई का प्रबंध शीघ्र करना चाहिए तुम्हारा राज्य स्थायी नहीं है यह चार दिन की चांदनी है दो घड़ी का खिलवाड़ है इससे फूलो मत बड़े बड़े यज्ञ करो ब्राह्मणों को दान दो जो कुछ बने सुख भोग लो चौदहवें वर्ष तुम्हें बड़े कष्ट में पड़ना होगा द्रोणाचार्य की बात सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा विदुर गुरु का कहना ठीक है तुम पांडुवों को लौटा लाओ यदि वे लौट कर न तो उनको शस्त्र रथ और सेवक सांस में दे दो ऐसा प्रबंध कर दो जिससे मेरे पुत्र पांडव वन में सुख से रहें यह कहकर वे एकांत में चले गए और चिंता करने लगे उनकी सांस लंबी चलने लगी और चित्त विफल हो गया उसी समय संजय ने उनसे कहा कि महाराज आपने पांडवों को राज राज्युत करके वनवासी बना दिया उनका धन वैभव और भूमि हथियली अब आप शोक क्यों कर रहे हैं धृतराज ने कहा संजय पांडवों से वैर करके भी भला किसी को सुख मिल सकता है वे युद्ध कुशल बलवान और महारथी हैं संजय ने तदिक गंभीर होकर कहा महाराज अब यह निश्चित है कि आपके कुल का तो नाश होगा ही निरीह प्रजा भी न बचेगी भिश्वतामह द्रोणाचार्य और विदुर जी ने आपकी दुरात्मा पुत्र दुर्योधन को बहुत रोका फिर भी उस निर्लज्ज ने पांडवों की प्रिय पत्नी धर्मपरायणा द्रौपदी को सभा में बुलवा कर अपमानित किया विनाश काल समीप आने पर बुद्धि मलिन हो जाती है अन्याय भी न्याय के समान दिखने लगता है यह बात हृदय में इतनी बैठ जाती है कि मनुष्य अनर्थ को स्वार्थ और स्वार्थ को अनर्थ देखने लगता है तथा मर मिटता है काल डंडा मार कर किसी का सिर नहीं तोड़ता उसका बल तो इतना ही है कि वह बुद्धि को विपरीत करके भले को बुरा और बुरे को भला दिखलाने लगता है आपके पुत्रों ने अयोनिजा पतिव्रता अग्निवेदी से उत्पन्न सुंदरी द्रौपदी को भारी सभा में भरी सभा में अपमानित करके भयंकर युद्ध को न्योता दे दिया है ऐसा निंदनीय काम दुष्ट दुर्योधन के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता धृतराष्ट्र ने कहा संजय मैं भी तो यही कहता हूँ द्रौपदी की दृष्टि से सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है हमारे पुत्रों में तो रखा ही क्या है उस समय धर्मचारिणी द्रौपदी को सभा में अपमानित होते देख कर, भरतवंश की सभी स्त्रियां गांधारी के पास आकर करुणाक्रंदन करने लगी थी ब्राह्मण भी हमारे विरोधी हो गए हैं वे सायंकाल हवन न ना करके नागरिकों के साथ उन्हीं बातों की चर्चा करते हैं और दुख दुखी होने होते रहते हैं जिस समय भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए थे उस समय तूफान आ गया बिजली गिरी उर्का हुआ बिना अमावस्या के ही सूर्य ग्रहण लग गया सारी प्रजा भयभीत हो गई थी रथशाला में आग लग गई मंदिरों की ध्वजाएँ गिरने लगी यज्ञशाला में सियारी सियारिने हुआ हुआ करने लगी गधे रेखने लगे ऐसे अवस्कुन देखकर कर विष्णु कृपाचार्य सोमदत्त बालिक और द्रोणाचार्य सभा भवन से उठकर चले गए विदुर की सम्मति से मैंने द्रौपदी को मुँह मांगा भर दिया और पांडवों को इंद्रप्रस्थ जाने की अनुमति दे दी उसी समय विदुर ने मुझसे कहा था कि द्रौपदी को अपमानित करने के फलस्वरूप भरतवंश का नाश होगा द्रौपदी दैव के द्वारा उत्पन्न एक अनुपम लक्ष्मी है वह पांडवों के पीछे पीछे फिरती है यह महान अपमान और क्लेश पांडव यदवंशी और पांचाल नहीं सहेंगे क्योंकि इनके सहायक और रक्षक हैं सत्य प्रतिज्ञ भगवान श्री कृष्ण बहुत समझा बुझा कर ने हमारे कल्याण के लिए अंत में यही सम्मति दी कि आप सबके भले के लिए पांडवों से संधि कर लीजिए संजय विदुर की बात धर्मानुकूल तो थी ही अर्थ की दृष्टि से भी कम लाभ की नहीं थी परंतु मैंने पुत्र के मोह में पड़कर उसकी प्रसन्नता के लिए उनकी बात की उपेक्षा कर दी सभा पर्व समाप्त